श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग श्री राम कृष्ण देव का भक्त संघ और नरेंद्र नाथ श्री राम कृष्ण देव की वाणी का अर्थ नरेंद्र ही सबसे अधिक समझते थे दृष्टांत, शिव ज्ञान से जीव सेवा सन अठारह सौ ईस्वी में किसी समय हमारे एक मित्र ने दक्षिणेश्वर पहुंचकर देखा श्री राम कृष्ण देव कमरे में भक्तों से घिरे बैठे हैं श्रीयुक्त नरेंद्र नाथ भी वहाँ उपस्थित हैं विविध वार्तालाप तथा बीच बीच में सरल हास भी हो रहा है प्रसंगवश वैष्णव धर्म की बात उठी उस मत का सार मर्म सब लोगों को संक्षेप में समझाकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा तीन विषयों का पालन करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहने का उपदेश उस मत में है नाम में रुचि जीव के प्रति दया और वैष्णव पूजन जो नाम है वही ईश्वर है नाम को अभिन्न जानकर निरंतर अनुराग के साथ नाम लेना चाहिए भक्त और भगवान कृष्ण और वैष्णव को अभिन्न समझकर साधु भक्तों की पूजा और वंदना करनी चाहिए और कृष्ण का ही यह जगत संसार है ऐसी धारणा हृदय में रखकर सब जीवों पर दया प्रकट करनी चाहिए सब जीवों पर दया कहते ही श्री राम कृष्ण देव समाधिस्थ हो गए कुछ क्षणों के अनंतर अर्धबाह्य दशा में अवस्थित होकर कहने लगे जीव पर दया जीव पर दया धत तेरी कीटाणु कीट होकर तू जीव पर दया करेगा दया करने वाला तू कौन है नहीं नहीं जीव पर दया नहीं शिव ज्ञान से जीव की सेवा भाभा विश्व श्री रामकृष्ण देव की ये बातें सभी ने सुनी थी किंतु उसका गूढ़ मर्म उस समय कोई भी नहीं समझ सका था केवल नरेंद्र ही उस दिन श्री रामकृष्ण देव के भावभंग के पश्चात बाहर आकर कहने लगे आज ठाकुर बात से कैसा अद्भुत प्रकाश दिखाई पड़ा जिस वेदांत ज्ञान को लोग शुष्क, कठोर और ममता रहित समझते हैं, उसे भक्ति के साथ सम्मिलित करके कैसे सहज सरस और मधुर प्रकाश का उन्होंने प्रदर्शन करा दिया अद्वैत ज्ञान लाभ करने के लिए संसार और समाज त्याग कर ध्वन में जाना होगा और भक्ति प्रेम आदि कोमल भावों को हृदय से उखाड़ फेंककर सदैव के लिए चित्त को निषंग रखना होगा ऐसी बात ही तो अब तक सुनता आया हूँ फलस्वरूप ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए संसार और उसके हर एक व्यक्ति को धर्म मार्ग का बाधक जानकर उस पर घृणा भाव उत्पन्न होने से साधक के विपथ में भटक जाने की संभावना रहती है किंतु आज ठाकुर ने भाभावेश में जैसा बताया उससे जाना गया कि वन के वेदांत को घर मिलाया जा सकता है संसार के सभी कार्यों में उसका प्रयोग किया जा सकता है मनुष्य जो काम करते हैं करें उसमें हानि नहीं केवल हृदय से यह बात सबसे पहले समझ लेनी चाहिए कि ईश्वर ही जीव और जगत के रूप में अपने सामने प्रकट होकर विराजमान है जीवन के प्रतिक्षण वह जिनके संपर्क में आता है जिन्हें प्यार करता है जिन पर श्रद्धा सम्मान या दया करता है वे सभी उन्हीं के अंश हैं वे स्वयं ही हैं संसार के सभी व्यक्तियों को यदि वह शिवरूप समझ सके तो अपने को बड़ा समझकर उनके प्रति द्वेष क्रोध दंभ या दया करने का उसे अवसर कहाँ है इस रीति से सभी को शिव समझ जीवों की सेवा करने से चित्त शुद्ध होकर थोड़े समय में अपने को चिदानंदमय ईश्वर का अंश और शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव समझ सकेगा ठाकुर के इस उपदेश से भक्ति पथ में भी विशेष प्रकाश दिखाई पड़ता है जब तक ईश्वर को सर्वभूतों में नहीं देख रखा जाता तब तक यथार्थ भक्ति या पराभक्ति लाभ करना साधक के लिए संभव नहीं होता शिव या नारायण ज्ञान से जीवों की सेवा करने से ईश्वर को सभी में व्याप्त देखकर यथार्थ भक्ति लाभ करके भक्त साधक अल्पकाल में ही कृतार्थ हो सकेगा इसमें कोई संदेह नहीं कर्मयोग या राजयोग के अवलंबन से जो साधक अग्रसर हो रहे हैं उन्हें भी इस बात से विशेष प्रकाश दिखाई पड़ेगा क्योंकि कर्म न करके जब देही क्षण भर भी नहीं रह सकता तो शिव ज्ञान से जीव सेवारपी कर्मानुष्ठान ही कर्तव्य है और उसे करते करने से ही वह शीघ्र अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा यह कहने की आवश्यकता नहीं भगवान ने यदि अवसर दिया तो आज जो सुना इस अद्भुत सत्य का संसार में सर्वत्र प्रचार करूंगा पंडित मूर्ख धनी निर्धन ब्राह्मण चांडाल सभी को सुनाकर मुक्त करूंगा लोकोत्तर श्री रामकृष्ण देव इस प्रकार समाधि राज्य में निरंतर प्रविष्ट होकर ज्ञान प्रेम योग कर्म के संबंध में अदृष्ट पूर्व प्रकाश प्रशिक्षण लाकर मनुष्य के जीवन पथ को समुज्वल करते थे परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनके उपदेश उस समय नहीं समझ सके थे केवल मनस्वी नरेंद्र नाथ ही उन देववाणियों को यथार्थ रूप से हृदयमगम कर समय समय पर प्रकट करते हुए हमें स्तंभित कर देते थे